तो सोलह पदार्थों में पहला पदार्थ कौन सा है प्रमाण कल बताया था प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं चार कौन कौन से ठीक है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द तो कल के पाठ में प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण की चर्चा हो गई अब तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण कौन सा उपमान उपमान प्रमाण अब इसकी बात करेंगे तो देखिए उसमें उपमान प्रमाण की परिभाषा बताइए बोलिए प्रसिद्ध साधन याध्य साधनम उपमानम दो प्रकार की वस्तुएं होती है एक होती है प्रसिद्ध वस्तुएं दूसरी होती है साध्य वस्तुएं पहली कौन सी प्रसिद्ध वस्तुएं। और दूसरी साध्य वस्तु प्रसिद्ध का मतलब है जिसको सब लोग जानते हैं ताजमहल प्रसिद्ध है मतलब उसको सब जानते हैं लाल किला प्रसिद्ध है दिल्ली में उसको सब जानते हैं कुतुब मीनार प्रसिद्ध है उसको सब जानते हैं जिसको सब जानते हैं वो प्रसिद्ध वस्तु तोता मैना कोयल इनको गो सब जानते हैं ये प्रसिद्ध वस्तु है और सादी वस्तु उसको कहते हैं जो वस्तु कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं जानते जिस वस्तु को कुछ लोग नहीं जानते उसका नाम है साध्य वस्तु जो सिद्ध करनी है अर्थात जो बतानी है या समझानी है उसका नाम है साध्य वस्तु तो एक व्यक्ति ने अपने बच्चे से कहा कि जंगल में नील गाय होती है क्या कहा नील गाय नील गाय जानते हैं हरियाणा में क्या कहते हैं रोज रोज कहते हैं हाँ उसका नाम हिंदी में नील गाय तो गाय से मिलती जुलती होती है तो जो गांव में गाय होती है वो है प्रसिद्ध वस्तु वो तो सभी जानते हैं पर नील गाय को सब लोग नहीं जानते कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते तो किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे से कहा कि जंगल में नील गाय होती है उसने कहा कि कैसी होती है मुझे तो समझ नहीं आया मुझे समझाइए नीलगा कैसी होती है तो नीलगा कौन सी वस्तु वस्तु क्योंकि वो जानता नहीं उसके लिए वस्तु और उसके पिताजी जानते है नीलगा कैसी होती है अब बच्चे को समझाना है नीलगा कैसी होती है तो समझाने के लिए कोई प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण देंगे यहां प्रसिद्ध वस्तु है गाय जो गांव में नगर में गाय होती है सादी गाय वो है प्रसिद्ध वस्तु तो अब पिताजी बोलेंगे, देखो बेटा जैसे गाय होती है तुमने गाय तो देखी ना वो कहता हा हा मैंने गाय देखी है। अब गाय को दोनों जानते हैं पिता भी और पुत्र भी दोनों जानते हैं जिस बात को दोनों जानते हैं वो प्रसिद्ध वस्तु और जिस वस्तु को पिताजी जानते हैं बेटा नहीं जानता वो साधे वस्तु तो पिताजी उसको समझाएंगे जैसी गाय होती है वैसी ही नील गाय होती है थोड़ी मिलती जुलती होती है थोड़ा ही फर्क होता है पर जैसी ये गाँव में गाय होती है वैसी ही नील गाय होती है इस प्रकार से उदाहरण देकर उपमा देकर के गाय की उपमा अथवा उदाहरण दे करके नील गाय को समझा दिया इसका नाम है उपमान प्रमाण अब सूत्र के शब्द देखिए प्रसिद्ध साधन व्या प्रसिद्ध वस्तु के समान धर्म से समान धर्म समानता सिमिलैरिटी दोनों मिलती जुलती हैं गाय और नील गाय काफी कुछ मिलती जुलती है तो इस प्रकार से जो दो चीजें आपस में काफी कुछ मिलती जुलती हो उनमें से जो प्रसिद्ध हो उसका उदाहरण लेकर के साध्य साधन साध्य वस्तु को समझा देना इसको उपमान उपमान प्रमाण कहते हैं। तो ये तीसरा प्रमाण हो गया तो अनेक स्थानों पर हम किसी बात को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। तो जहां जहां उदाहरण लेकर समझाते हैं वो सारा उपमान प्रमाण है एक व्यक्ति ने पूछा लता जी की आवाज बहुत अच्छी होती है कभी सुनी आपने तो दूसरा बच्चा रहा छोटा बच्चा था उसने कहा जी मैंने तो सुनी नहीं तो यहाँ गाँव में रहते हैं लता जी की आवाज़ सुन सुनने को मिलती है तो गांव में कोई रेडियो टीवी भी कम ही होते अब तो होने लग गए पहले कम होते थे तो बच्चे ने कहा जी मैंने तो नहीं सुनी लता जी की आवाज़ कैसी होती तो बड़े व्यक्ति ने उसको समझाया कि तुमने यहाँ गाँव में कोयर की आवाज़ तो सुनी है कोयल सुनिये बोलती रहती है, तो को है वैसी ही लता जी की आवाज होती है अच्छी होती है मीठी होती है अब इस उदाहरण में प्रसिद्ध वस्तु कौन सी है कोयल कोयल की आवाज और वस्तु कौन सी है लता जी की आवाज तो कोयल की आवाज का उदाहरण देकर लता जी की आवाज को समझा दिया इसका नाम उपमा प्रमाण है बोलिए समझना है उपमा उदाहरण देकर समझाना तो जैसे कोयल की आवाज होती है वैसी लता जी की आवाज होती है जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है उदाहरण उदाहरण तो और उपमा उपमा एक एक एक ही बात, एक ही बात। या एक ही या फिर किसी ने पूछा ईश्वर कैसा होता है कोई प्रमाण से ईश्वर कैसा होता है? तो ईश्वर को समझाने के लिए उपमा देंगे या उदाहरण देंगे तो उदाहरण देकर ईश्वर को समझाएंगे ईश्वर कैसा होता है तो उसका उदाहरण मानेगा आकाश के समान आकाश की उपमा या उदाहरण दे देंगे जैसे आकाश सर्वव्यापक है वैसे ही ईश्वर भी, भी सर्वव्यापक तो समानता देखनी, जहाँ दो चीजें मिलती जुलती हो समानता हो वहाँ समानता को ध्यान में रखकर उसका उदाहरण दे, दे देंगे और वो बात समझ में आ जाएगी इसको उपमान प्रमाण कहते हैं जैसे आकाश सर्वव्यापक है ऐसे ईश्वर भी सर्वव्यापक है ये उपमान प्रमाण हो गया जैसे आकाश एक है ऐसे ईश्वर भी एक है जैसे आकाश निराकार है ऐसे ही ईश्वर भी निराकार है ये उपमान प्रमाण हो ठीक है चलिए यह हो गया आगे चलते हैं चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण सूत्र सात बोलिए आप तो तोपदेश शब्द ये शब्द प्रमाण है सातवें सूत्र में इस सूत्र में बताया तो व्यक्ति का कथन उपदेश वचन वो शब्द प्रमाण है मेरे पीछे दोहराइए उपदेश या वचन शब्द प्रमाण है तो ये भी एक प्रमाण है चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण आप अर्थ क्या है आप के अंदर तीन विशेषताएं होनी चाहिए जिस व्यक्ति में तीन विशेषताएं होगी उसको कहेंगे। पहली विशेषता उसका ज्ञान सत्य होना चाहिए ज्ञान उसका शुद्ध होना चाहिए ठीक नहीं होना मिथ्या ज्ञान नहीं, नहीं नहीं, संशय क्लियर स्पष्ट होना चाहिए पहली विशेषता व्यक्ति तो में, दूसरी वो परोपकारी भी होना चाहिए, दूसरी क्या बताइए परोपकारी होना चाहिए पहली क्या बताए उसका ज्ञान सत्य होना चाहिए और तीसरी विशेषता यह है कि जब वो अपना ज्ञान दूसरो को बताएगा रोपकार की भावना से जब बताएगा सिखाएगा पढ़ाएगा तो वो सत्यवादी होना चाहिए सत्य बोलना चाहिए उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए सत्य परोपकारी और सत्यवादी ये तीन गुण जिसमें हो उसका नाम आप्त है, ठीक तो उस आप व्यक्ति का जो वचन या उपदेश होगा चाहे वो बोल दे चाहे लिख दे कैसे भी वो लिखा हुआ चाहे बोला हुआ जो उसका वचन है वो शब्द प्रमाण क्या वो भी प्रमाण है वो ठीक ठीक बताता है प्रमाण का अर्थ है जिस साधन से कोई वस्तु ठीक ठीक जानी जाए वो प्रमाण है तो अब ईश्वर के बारे में मेरा प्रश्न है आप उत्तर दे क्या ईश्वर का ज्ञान सत्य है, है। क्या ईश्वर परोपकारी है? है, है है क्या ईश्वर सत्यवादी है है, है। तो ईश्वर में तीनों बातें इसलिए ईश्वर कौन क्या बोलेंगे आप ईश्वर है उसमें ये तीनों विशेषताएं हैं आप आधा और ठीक है तो ईश्वर है इस प्रकार से जो ईश्वर का वचन होगा वो शब्द प्रमाण कह है ईश्वर का वचन कौन सा है तो चार वेद ईश्वर का वचन ईश्वर का उपदेश है तो ये चारों वेद शब्द प्रमाण है वो शब्दों में शब्द लिखे हैं वो सारा प्रमाण है तो वेद में लिखा है पृथ्वी बोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये शब्द प्रमाण है पुस्तक में वेद में ईश्वर ने उपदेश दे रखा है हमने पुस्तक से पढ़ लिया वो प्रमाण है वो पक्की बात सत्य है ईश्वर में कोई स्वार्थ नहीं कोई अविद्या नहीं कोई भ्रांति नहीं कोई संशय नहीं इसलिए ईश्वर झूठ बोलता नहीं उसके वचन में कहीं कोई गलती नहीं वहां तो कोई संभावना ही नहीं गलती होने की मनुष्य तो फिर गलती कर सकता है उसके ज्ञान में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी कभी स्वार्थी भी हो जाता है कभी झूठ भी बोलता है जानबूझकर भी बोलता है तो मनुष्य का तो संशय कर भी सकते हैं पर ईश्वर पे तो संशय होना ही नहीं चाहिए उसमें संशय का कोई कारण ही नहीं है ईश्वर में स्वार्थ नहीं लोभ नहीं क्रोध नहीं ईर्ष्या नहीं कोई भी दोष नहीं फिर वो झूठ क्यों बोलेगा मनुष्य झूठ बोलता है उसमें ये सारे कारण होते हैं कहीं स्वार्थ है कहीं लोभ है कहीं क्रोध है कहीं कुछ है कहीं इन कारणों से व्यक्ति झूठ बोल देता है पर मनुष्य ईश्वर में ऐसा कोई कारण नहीं इसलिए ईश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता वो जो भी बोलता है सत्य ही बोलता है सत्य होने के कारण उसका वचन शब्द शब्द प्रमाण ठीक हो गया तो ये ईश्वर का वचन चार वेद शब्द प्रमाण अब ईश्वर के बाद नंबर है ऋषियों का जो ऋषि लोग हैं वो वेदों को पढ़ते हैं और वेदों के आधार पर ही सब काम करते हैं तो उनका पठन पाठन चिंतन मनन उपदेश लेखन जो भी होता है वो तो सब वेदों पर आधारित होता है तो ऋषियों का भी ज्ञान शुद्ध हो जाता है वेदों को पढ़ने से उनका ज्ञान भी शुद्ध हो गया सत्य हो गया फिर वो भी परोपकारी भावना वाले होते हैं परोपकार करना चाहते हैं और फिर वो सत्यवादी भी होते क्योंकि उनका मन आत्मा शुद्ध होता इसलिए वो सत्य बोलते तो ये तीनों लक्षण फिर ऋषियों में भी पा उनमें भी आ तो ऋषियों को भी हम आप्त कहेंगे क्या आप्त कहेंगे आप्त इस प्रकार से ऋषियों के जो वर्षण होंगे वो भी शब्द प्रमाण आपदेश आप तो शब्द ऋषियों तो ने जो पुस्तकें लिखीं या उपदेश दिए प्रवचन किए वो उनके वचन भी सारे के सारे शब्द प्रमाण तो जितने दर्शन शास्त्र हैं उपनिषद हैं दस उपनिषद हैं छह दर्शन शास्त्र हैं ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं मनुस्मृति इत्यादि इन सब पुस्तकों के उपदेश का लेखक वो सब ऋषि थे वो भी आप तो उनके वचन भी शब्द प्रमाण कहलाए तो जब कोई दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो प्रमाण से बात करनी पड़ती है तो वहां प्रमाण देना होगा कहीं शब्द प्रमाण कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं अनुमान प्रमाण कहीं उपमान प्रमाण चारों में से कोई भी प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं बिना प्रमाण के नहीं बोलना बिना प्रमाण के नहीं बोलना और एक इसका सहयोगी तत्व तो है दूसरा है तर्क दूसरा क्या तर्क तो शास्त्र में न्याय दर्शन में ही बताया कि जब बातचीत करें तो प्रमाण से बोलें या तर्क से बोलें। इन दो के अलावा नहीं, तो नहीं तो से से फिर गड़बड़ होगी गलत बोलेंगे जूड़ बोलेंगे चाहे जान बुझ के बोले चाहे अविद्या से बोले अध्ययनता से बोले फिर गलतियां हो जाएगी तो ऋषियों के वचन भी शब्द प्रमाण वो भी आप तो अब उनके बाद और नीचे चलते हैं कम योग्यता वाले फिर आगे वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग उनका ज्ञान भी बहुत सारा ठीक है सारा तो ठीक नहीं है पर काफी सारा ठीक है बहुत सारा ठीक फिर वो परोपकारी भी हैं फिर वो भी कुछ पढ़ाते हैं उपदेश देते हैं कुछ लिखते भी हैं पुस्तकाली तो ऋषियों के बाद उनका नंबर है जो वैज्ञानिक लोग हैं सत्यवादी हैं जिस जिस विषय में वो ठीक बोलते हैं उतने उतने विषय में उनके वचन भी शब्द प्रमाण और जहां जहां गलत बोलते हैं उतना उतना शब्द प्रमाण नहीं माना जाएगा उसको बाहर छोड़ देंगे अलग कर देंगे सत्य होना चाहिए तो शब्द प्रमाण झूठा है तो फिर वो प्रमाण से बाहर जैसे आंख से हमने देखा था और ठीक ठीक देखा तो प्रत्यक्ष प्रमाण और भ्रांति हुई तो प्रमाण नहीं आंख से भी भ्रांति हुई थी तो उसको प्रमाण नहीं माना तो जैसे आंख से देखने में गलती हो गई उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। ऐसे बोलने में भी जहां गलती होगी उसको प्रमाण नहीं मानेंगे उसको बाहर कर दें ठीक है समझ में आ रहा है ठीक अब वैज्ञानिकों के बाद दूसरे और नीचे आ गए और इंजीनियर हैं, कोई पायलट है कोई वकील है कोई डॉक्टर है, है अपने अपने क्षेत्र के जो एक्सपर्ट लोग हैं कुशल व्यक्ति अपने अपने फील्ड में तो वो उस विषय में ठीक जानते हैं दर्जी है वो कपड़े सिलाई करना ठीक जानता है और वो अपने एक शिष्य को विद्यार्थी को कपड़े सिलना सिखाता है कि भाई ऐसे कुर्ता सिलेंगे ऐसे पैजामा सिलेंगे ऐसे पैंट सिलेंगे ऐसे कमीज सिलेंगे तो दर्जी उन कपड़ों को सिलना जानता है उसका ज्ञान ठीक है सत्य है और वो बरोपकारी भावना से दूसरे व्यक्ति को भी सिखाना चाहता है और जब सिखाता है तो ठीक ठीक सिखाता है अभी कुर्ते की कटिंग ऐसे होगी सिलाई ऐसे होगी तो उस दर्जी का जो वचन है सिलाई करने के मामले में दर्जी का वचन कौन सा प्रमाण शब्द प्रमाण वो आप थे उस मामले में तो सिलाई करने के मामले में दर्जी आप थे उसका वचन उस क्षेत्र में शब्द प्रमाण हलवाई मिठाई बनाने के मामले में आप थे तो उसका वचन मिठाई के मामले में शब्द प्रमाण लुहार अपने विषय में सुनार अपने विषय में कुमार अपने विषय में वो बताएगा कि घड़े कैसे बनेंगे तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्ति जो अपने कार्य में कुशल हैं उनके वचन भी उतनी सीमा तक शब्द प्रमाण माने जाएंगे जितना वो जानते हैं ठीक ठीक जानते हैं और ठीक ठीक बताते हैं अब कोई छोटा बच्चा भी अगर कोई ठीक बात कह रहा हो तो उसका बच्चा आ रहा है पे। और देखा की वहां पर दो लोगों में झगड़ा हो गया वो झगड़ा देख के आ रहा है स्वयं प्रत्यक्ष अपनी आंख से देख के आ रहा है और यहाँ पुलिया पे आके उसने बताया कि भाई जेंद चौक पे झगड़ा हो गया तो उसका वचन शब्द प्रमाण मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए छोटा बच्चा है है है है तो तो क्या हो गया? सच बोल रहा तो जो सत्य वचन वो शब्द प्रमाण चाहे बूढ़ा बोले कोई भी बोले सत्य होना चाहिए ठीक हो गया तो ये सारे के वचन शब्द प्रमाण कहलाएंगे ये हो गया सातवां सूत्र आप देशा शब्द आठवां सूत्र देखिए और बोलिए सद्विधो दृष्ट दृष्टा अदृष्टार्थत्वृदृष्ट तो अब आठवें सूत्र में कहते हैं स द्विविधो स माने वह शब्द जिसके बाद पिछले सूत्र में थी स शब्द वह शब्द प्रमाण दो प्रकार का है शब्द प्रमाण दो प्रकार का है एक का नाम है दृष्टार्थ और दूसरा अदृष्टार्थ हाँ जी पहला कौन सा दृष्टार्थ दुष्टार। और दूसरा दुष्टार। अदृष्टार्थ तो दृष्टार्थ का अर्थ तो है जिसका अर्थ इसी जन्म में दिख जावे। क्या बोला जिसका अर्थ, जिस शब्द का अर्थ इसी जन्म में दिख जाए वो दृष्टार्थ और जिसका इस जन्म में दिखाई दे, वो अदृष्टार्थ। अदृष्ट दिखता नहीं इस जन्म में अगले जन्म में तो दिखे इस जन्म के बाद कभी भी दिखे पर इस जन्म में तो नहीं दिखेगा उसका नाम अदृष्टार्थ। और जिस शब्द का अर्थ इसी जन्म में दिख जाए वो दृष्टार्थ इस तरह से शब्द प्रमाण दो तरह का हुआ एक दृष्टार्थ एक अदृष्टार्थ उदाहरण एक व्यक्ति दूबला पतला था कमजोर सा, तो वो गया वैद्य जी के पास कहने लगा वैद्य जी मैं बहुत कमजोर हूँ मेरा शरीर बहुत कमजोर है कुछ मुझे उपाय बताओ थोड़ा ठीक ठाक तो वैद्य जी ने कहा भाई देखो रात को जल्दी सोया करो 10 बजे सो जाओ सुबह 4 साढ़े चार बजे उठ जाओ थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा व्यायाम शुरू करो फ्रेश होके धातु मंजन करके फिर व्यायाम करो अच्छा धीरे धीरे धीरे व्यायाम को बढ़ाओ और सात्विक भोजन खाओ शाकाहारी भोजन खाओ घी दूध मक्खन मलाई मिठाई दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा ये सब खाओ अंडे बाँस नहीं खाना शराब नहीं पीना गुटका नहीं खाना दूरी सिगरेट नहीं पीना इस तरह से थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो संयम से रहो तो आपका शरीर एक दो वर्ष में बढ़िया हो जाएगा बलवान हो जाएगा तो उसने क्या किया वैसे ही किया जैसा बेटी जी ने बताया आपने दिनचर्या बना ली टाइम टेबल दस बजे सोना चार साढ़े चार उठना व्यायाम करना सादा भोजन सात्विक भोजन एक मक्खन मलाई इस तरह से और ब्रह्मचरी का पालन शाकाहारी भोजन और गंदी फिल्में नहीं देखना गंदी बातें नहीं करना खराब दोस्तों से बच के रहना थोड़ा यज्ञ करना थोड़ा ध्यान हवन करना दो साल उसने किया तो दो साल में उसका शरीर ठीक हो गया अच्छा हो गया बलवान हो गया तो वैद्य जी ने जो वचन बोले थे ऐसा ऐसा करन, उसका अर्थ इसी जन्म में में देख देख दो वर्ष तो जी का वचन शब्द प्रमाण हुआ या नहीं हुआ नहीं। हो गया ना वो शब्द प्रमाण हो गया और कैसा हो गया दृष्टार्थ हो गया इसी जन्म में देख गया उसका फल तो इस प्रकार से जो वचन होते हैं जिनका फल इसी जन्म में दिख जाता है वो दृष्टार्थ कहलाएंगे और कुछ वचन ऐसे होंगे जिनका फल इस जन्म में नहीं दिखेगा अगले जन्म में या मोक्ष में वो अदृष्टार्थ होंगे जैसे महर्षि मनु ने लिखा कि जो चोरी करेगा पाप करेगा भगवान उसको वृक्ष बना देगा चोरी में विचार आदि पाप कर्म करेगा शरीर से उसको भगवान वृक्ष बना देगा और झूठ बोलेगा छलकबट करेगा उसको भगवान कौआ कबूतर पशु पक्षी बना देगा अब ये कौआ कबूतर पशु पक्षी इस जन्म में बनेगा या अगले में अगले।, अगले तो ये वचन कौन सा हुआ अदृष्टान इसका जो फल है वो अगले जन्म में गिर इस जन्म में नहीं गिरेगा तो इस तरह से दो प्रकार के ये शब्द प्रमाण हुए कुछ शब्दों का फल या अर्थ इसी जन्म में दिखेगा कुछ का अगले जन्म फिर वेद में आपने पढ़ा वेद में लिखा है कि विदित्वाती पन्था कि परमात्मा की अनुभूति करके समाधि लगा करके व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है उसका जन्म जन्मरण छूट जाता है और कोई उपाय नहीं एक ही रास्ता दूसरा कोई रास्ता नहीं अगली मोक्ष कब मिलेगा इस जन्म के बाद ठीक है शरीर के छूपने के बाद मोक्ष होगा तो इस जन्म में तो देख नहीं पाएंगे आप तो ये दृष्टार्थ हुआ या अदृष्टार्थ अदृष्टार्थ बस तो इस तरह से अब आप समझ ले दो तरह का शब्द प्रमाण ये सूत्रकार हो गया ठीक है समझ में आ गया कोई प्रमाण से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बोलिए इन चार प्रमाणों से संबंधित कोई शंका तो हो तो पूछ सकते हैं हाँ बोलिए। में का तो ऐसे में तीन जी। उसमें तीन है इसमें चार है तो इसमें चार इसलिए बताए कि यहाँ पर प्रमाणों की व्याख्या करना मुख्य विषय है इसलिए सारा विस्तार से बताया तो इतने प्रमाण होते हैं पूर्ण और योग दर्शन में प्रमाणों की व्याख्या करना मुख्य विषय नहीं तो है वहाँ तो वृत्तियों का विषय तो वृत्ति के दृष्टिकोण से वहाँ तीन प्रमाण मुख्य थे इसलिए तीन बता दिए चौथे का खंडन नहीं किया विरोध नहीं किया ये नहीं कहा कि चार नहीं होते तो उनकी जितनी आवश्यकता थी उतने बता दिए अगर हम अपनी आवश्यकतानुसार कार्य करते तो इसका अर्थ ये और चीज़ों का हमने विरोध कर दिया विरोध नहीं किया इसलिए इसमें इसलिय उसमें कोई टकराव नहीं इसका मुख्य विषय प्रमाण को बताना इसलिए चौथा भी बताया और आगे चल के तो चार प्रमाण और भी टोटल आठ प्रमाण प्रमाण न्याय इतने और किसी शास्त्र में नहीं बताएल क्योंकि इसका मुख्य विषय प्रमाण की व्याख्या तो चार मुख्य प्रमाण हैं और चार और भी वो कौन हैं और बाकी के जो चार है उनके नाम भी बोलिए इतिहास अर्थापत्ति संभव, संभव। अभाव।, अभाव ये चार और टोटल तो आठ हो गए तो जो भी करना हो इन प्रमाणों से करना चाहिए सोचना बोलना आचरण करना जो भी करना हो इन प्रमाणों से कस करके फिर करो तो आप गलती नहीं करेंगे गलती से बचने का तरीका है प्रमाण से टेस्ट करके परीक्षा करके फिर काम करो तो आप गलती नहीं करेंगे और बिना प्रमाण के काम करेंगे बिना प्रमाण के सोचेंगे बिना प्रमाण के बोलेंगे तो जरूर गलती करेंगे किसी न्याय दर्शन में प्रकार की इतनी? चोवन, चोवन, 54, इतनी करता है <laughs> क्यों गलती करता है वो प्रमाण का उसको पता नहीं प्रमाण का स्वरूप मालूम नहीं उसका प्रयोग करना आता नहीं ठीक ठीक से से प्रयोग करता करता करता नहीं जानबूझ के के के है है है तो तो फिर वो गलतियां गलतियां रहता तो मिलाकर प्रकार की बताई उनसे हमको बच के चलना है। बच चलना तभी चलेंगे जब प्रमाण को समझेंगे और उसका प्रयोग करना सीखेंगे ठीक है ना? तो चलिए प्रमाण का विषय पूरा हो गया अब अगला प्रमेय दूसरा पदार्थ कौन सा है प्रवेय सोलह में से दूसरा प्रवेय एक बार सोलह पदार्थों के नाम दोहराएंगे मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ ताकि आपको याद हो जाए ठीक है तो थोड़ा थोड़ा जोर लगाइए याद करने के लिए कम से कम सोलह पदार्थों के नाम तो याद कर तो ले एक सूत्र तो याद कर ही बाकी धीरे धीरे और भी कर लें पर एक तो कम से कम कर ही लें प्रमाण प्रमाण प्रमेय प्रमेय संशय संशय प्रयोजन प्रयोजन सिद्धांत सिद्धांत अवयव अवयव तर्क तर्क निर्णय निर्णय वाद वाद छल छल जाति जाति तो प्रमाण की हो अब दूसरा है सूत्र सूत्र देखिए देखिए कागज में नौवा और बोलिए आत्म।, आत्म शरीर शरीर इंद्रिय इंद्रिय अर्थ अर्थ बुद्धि बुद्धि मन मन प्रवृत्ति दोष प्रेश्चे भाव। प्रेश्चे भाव। हल, हल, दुख, किस सूत्र में बारह प्रमेय बताए बारह तो। प्रमाण तीन तो। प्रमाण प्रमाण प्रमाण चार प्रमेय बारह तो प्रमेय की परिभाषा बताई थी प्रमाण से जिस वस्तु को ठीक ठीक जाना जाए जिस वस्तु को जाना जाए वो जानने योग्य पदार्थ प्रमेय कहलाता है तो कल उदाहरण दिया था आपने आंख से घड़ी को देखा आख क्या है प्रमाण और घड़ी क्या है प्रमेय तो जो जानने योग्य वस्तु है वो है प्रमेय अब अगर जानने योग्य पदार्थ को आप ठीक से नहीं जानते तो आप हानि उठाएंगे अगर ठीक से नहीं जानेंगे उसको तो उससे हो सकता है हानि उठा लें और जो लाभ हो सकता है वो लाभ ना उठाएं तो फिर उस चीज का पूरा आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप बिजली के बारे में जानते हैं हाँ या ना? बिजली से क्या लाभ होते हैं वो आप जानते हैं बिजली से क्या हानि होती है वो भी जानते हैं दोनों इसलिए लाभ है। तो उठा हैं और से बचते जो दाल रोटी सब्जी घी में अंडे मास शराब के बारे में जानना आवश्यक है या नहीं है। तो यदि हम इन चीजों के बारे में ठीक से जानेंगे तो इनसे लाभ उठा लेंगे और हानि से बचेंगे ईश्वर के बारे में जानना आवश्यक है या नहीं है अगर आप ईश्वर के बारे में ठीक नहीं जानते तो आप ईश्वर से लाभ नहीं उठा पाएंगे आज लोग ईश्वर से लाभ नहीं उठा रहे क्योंकि तो जानते थे एटम से लाभ उठा रहे इलेक्ट्रॉन से लाभ उठा रहे उसको जानते ठीक है? तो प्रकृति के पदार्थों को जानते उससे तो लाभ उठा रहे ईश्वर के बारे में ठीक नहीं जानते इसलिए ईश्वर से लाभ नहीं उठा पा रहे अच्छा एक प्रश्न और पूछता हूं ईश्वर से कुछ लाभ होता है या नहीं वो हो रहा है तो हा जी ईश् से कुछ लाभ होता है या नहीं होता है ईश्वर से कुछ हानि भी हो सकती है या नहीं है जी, क्या हो सकती है ईश्वर से हानि हो सकती है यार हाँ आप क्या आपका <laughs> नहीं रहे। ये साफ कह रहे हो सकती है ये साफ कह रहे हो सकती है पहले कह रहे थे नहीं हो सकती है। अब संशय में आ आगे पता नहीं हो सकती है नहीं।, तो सकती नहीं हो सकती आप कोई हो सकती कह रहा है कोई नहीं हो सकती कह रहा है अच्छा देखिए बिजली से हानि हो सकती है यानी हो सकती है एक व्यक्ति को पता नहीं था कि तार खुली खुलिए और था करंट उसको पता नहीं था तो गलती करी और तार छू ली तो उसको हानि हो गई हो गई ना किससे हानि हुई बिजली से गलती उसकी थी बिजली की गलती नहीं थी गलती तो उसकी थी उसको पता नहीं था पर हानि तो बिजली से हुई ऐसा मानते हैं एक व्यक्ति ने गरम गरम तवे पे हाथ रख दिया उसका हाथ जल गया उसको पता नहीं था ये तवा गरम है, तो गरम तवे से उसको हानि हुई चाहे गलती उसकी अपनी थी पर हानि तो उसी से मानी जाएगी जिससे उसका हाथ जला इसी तरह से एक व्यक्ति गलती करता है झूठ बोलता है चोरी करता है बुरे काम करता है और ईश्वर उसको सुअर बनाता है सांप बनाता है बिच्छू बनाता है तो बताओ ईश्वर से उसको हानि हुई कि नहीं हुई हाँ जी बोलो ईश्वर से हानि हुई नहीं नहीं हुई क्यों नहीं हुई बिजली से, से तो हुई थी ईश्वर से नहीं ये नहीं पूछा था ये नहीं पूछा था कि सुधार के लिए दंड दिया ये थोड़ी पूछा था ये पूछा था ईश्वर से हानि हुई कि नहीं हुई ये पूछा था उसका तो जवाब दिया नहीं आपने विषय बदल दिया हाँ पीछे गुजर गुजर मत करो मेरे साथ बात करो <laughs> बोलिए इस से नहीं हुई हुई उसके कर्मों के आधार पर अच्छा जब बिजली बिजली को छुआ सुनिए सुनिए जब बिजली को छुआ तो करंट लगा ये जो करंट वाली हानि हुई ये किस से हुई, प्रेंट प्रेंट हुई। बिजली से हानि हुई कि नहीं हुई चलो ये आपका विचार अब वो कभी सुन रहे उसको जो करंट लगा किससे लगा वजह थोड़ी पूछिए जो पूछा उसका जवाब दो बात करना सीख लो न्याय दर्शन यही तो सिखाता है जो बात पूछी जाए उसका उत्तर देना चाहिए जब मैं ये पूछूंगा इसका क्या कारण था तब बोलो कि अविद्या के कारण उसने गलती से छू दी बिजली की तार गलती से छू दी जब ये पूछूंगा तब बताइए पर अभी तो ये पूछ रहा हूं कि जो उसको नुकसान हुआ करंट लगा वो किससे लगा हाँ ये बोलना चाहिए तो करंट लगा झटका लगा परेशानी हुई ये नुकसान हुआ या नहीं हुआ हुआ किससे हुआ बिजली से हुआ उसकी गलती से ठीक है इसमें बिजली की गलती नहीं है गलती मनुष्य की है पर नुकसान तो बिजली से हुआ ना हाथ जल गया अग्नि से हाथ जला पानी से थोड़ी जला पानी से दोहा थोड़ी जलता है वो तो अग्नि से जलता है अग्नि गर्म होती है पानी ठंडा होता है तो जो नुकसान हो रहा है वो अग्नि से हो रहा है बिजली से हो रहा है एक आदमी ने जहर खा लिया मर गया गलती से खा लिया उसको पता नहीं था तो नुकसान तो जहर से ही हुआ चाहे गलती उसकी अपनी रही हो इसी तरह से जैसे व्यक्ति अपनी गलती से बिजली से नुकसान उठा लेता है अपनी गलती से अग्नि से नुकसान उठाता है अपनी गलती से जहर से नुकसान उठाता है ऐसे ही अपनी गलती से ईश्वर से भी नुकसान उठाता है गलती उसी की है ईश्वर ने तो न्याय कर दिया तुम्हें गोटा लेगी चलो सांप बनो बिच्छू बनो हाथी बनो केकड़ा बनो मछली बनो वृक्ष बनो वो बना देगा इसलिए न्याय दर्शन कहता है कि इन सारी चीजों को जानना जरूरी है किस वस्तु से हानि और क्या हला हो सकता है उसको जानू तो जिसको जानना है वो है प्रमेय ठीक है जिसको जानना है उसका क्या नाम प्रमेय अब प्रमेय तो बहुत है लाखों प्रमेय हैं दुनिया लाखों में लाखों वस्तुएं और सबको हम जान नहीं सकते सारी चीजों को तो जान नहीं सकते तो फिर क्या करें तो महर्षि गौतम जी ने कहा भाई बारह चीजों को जान लो आपको शॉर्टकट बताते लो हैं लोग कहते हैं शॉर्टकट बताओ लोग तो आपको शॉर्टकट बता रहे लाखों चीजें हैं जानने की उन सबको मत जानो बारह चीजों को जान लो बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा लगता है बारह वस्तुओं को जानने में कितने से हमारा काम चल जाएगा नदी में बहुत सारा पानी क्या आप सारा पी सकते हैं? कितना पिएगा एक ग्लास दो ग्लास में आपका काम चल जाएगा बस हो गया तो संसार में लाखों चीजें जानने की पर सारी हम जान नहीं सकते जैसे सारी नदी का पानी पी नहीं सकते दो गिलास पी लेते हैं अपना काम चल जाता है तो हमारा उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि गौतम जीने का बारह चीजें जान लो बारह टोटल बस इतने में आपका काम चल जाएगा बाकी कोई कोई नहीं बात बारह चीजें जरूर जानो वो है बारह प्रवे तो ये बारह प्रमेह गिना दिए सूत्र में इनके नाम एक बार फिर से बोलेंगे फिर से पीछे पीछे दोहराइए आत्मा आत्म। शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मना प्रवृत्तिष प्रत्यव फल दुख, दुख अपवर्ग। वर्ग ये बारह चीजें जानने की अब एक एक की परिभाषा बताएंगे आत्मा क्या है शरीर क्या है सब सबकी बारी बारी से व्याख्या करेंगे तो अगला सूत्र दसवा तो बारह प्रमेयों में सबसे पहला प्रमेय कौन सा आत्मा आत्मा की परिभाषा आ रही है इस सूत्र में दसवें सूत्र में एक विद्यार्थी ने पूछा गौतम महाराज जी से कि गुरु जी आत्मा दिखता तो है नहीं आंख से तो दिखता नहीं फिर कैसे माने बहुत सारे लोग यही सवाल उठाते हैं परमात्मा को कैसे माने दिखता तो है नहीं ना आत्मा दिखता है ना परमात्मा दिखता है कोई भी नहीं दिखता फिर कैसे माने विश्वास नहीं होता तो गौतम मनिष जी ने कहा कोई बात नहीं सारी चीजें आंखों से नहीं दिखती कुछ चीजें आंखों से दिखती हैं और जो नहीं दिखती तो कोई बात नहीं उसके लिए फिर अनुमान लगाओ आंख से दिखे तो प्रत्यक्ष हो गया कल बात चल रही थी इंद्रियाम जानम प्रत्यक्षम जो इंद्रियों से जाना जाए वो प्रत्यक्ष और जो इंद्रियों से ना जाना जाए तो उसका अनुमान करो अब देखो हवा में ठंडक आ गई है ना ये ठंडक कैसे आई है कहीं वर्षा हुई होगी आसपास थोड़ी थोड़ी तो थो थो थो हुई होगी हो रही है ना हाँ तो उसके कारण हवा ठंडी होगी अब आपने तो देखी नहीं बाहर जाके वर्षा और अनुमान लगा लिया कि हवा ठंडी हो गई तो कुछ आस पास वर्षा हुई है थोड़ी बहुत तो हुई है जिसके कारण वायु ठंडी होगी तो अनुमान कर लिया ना तो ऐसे जो चीजें आँख से नहीं गिरती उसका अनुमान कर उससे भी काम चलता है आपके पेट में आते हैं या नहीं देखी थी फिर कैसे मान ली देखी नहीं सबके पेट में आते लगी है किसी ने देखी नहीं सबके सर में दिमाग है किसी ने देखा नहीं बिना ही देख मान रहे ठीक मान रहे या गलत ठीक मान रहे तो प्रत्यक्ष नहीं है कोई बात नहीं हनुमान हनुमान से हमें पता चलता है तो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा आंख से नहीं बिखरे तो गुरु जी ने कहा आपको अनुमान से दिखा देंगे अनुमान से समझा देंगे तो जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान किया कल अनुमान के प्रसंग में बताया था तो धुआं देखकर कर किसका अनुमान किया अग्नि का बादल तो देखकर ऐसे जिसको देखा उसका नाम है लिंग क्या नाम बताया था लिंग और जिसका अनुमान किया उसका क्या नाम बताया था लिंगी लिंगी लिंग और लिंगी लिंग मतलब जो सामने दिख रहा है लक्षण लिंग माने लक्षण जो सामने दिख रहा है उसके आधार पर लिंग का अनुमान कर लेंगे जिसका वो लिंग है जिससे उसका कनेक्शन है जिससे उसका संबंध है उस वस्तु का हम अनुमान कर लेंगे तो अब इस सूत्र में आत्मा के लिंग बताएंगे इन लिंगों से आत्मा का अनुमान हो जाएगा तो प्रत्यक्ष आंख से नहीं दिखे कोई बात नहीं अनुमान करो अब सूत्र को देखिए दसवा और बोलिए इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जानी आत्मनो लिंगम, लिंगम ये आत्मा के लिंगम लिंग है ये उसके लक्षण है सिम्टम्स पहचान के चिन्हो लिंग कहते है गुण तो नहीं कहना चाहिए गुण में कुछ स्वाभाविक भी होते हैं, कुछ नैमित्तिक भी होते हैं और ये जो लक्षण बताएं, इसमें कुछ आगे चल के और लिंग बताएंगे उसमें क्रियाएं भी आ जाएंगी इसमें कुछ स्वाभाविक है कुछ नैमित्तिक ठीक है और अभी वैशेषिक में जो गुण जो इसकी लिंग बताए जीवात्मा उसमें कुछ क्रियाएं भी बताएंगे इसलिए गुण नहीं कहेंगे उसमें तो क्रिया भी शामिल है तो इसको लिंग कहेंगे लिंग मतलब तो के लक्षण। लक्षण हुआ पहचानिए जहां जहां हो जाए वहां वहां आत्मा है ऐसा मान लो जहां जहां धुआं दिखाई दे वहां वहां अग्नि है ऐसा मान लो तो धुआं जो है वो अग्नि का लिंग हो गया जहां जहां धुआं हो वहां वहां अग्नि है तो धुएं के कारण अग्नि की पहचान हो गई जिसके कारण पहचान हुई उसका नाम है लिंग धुए के कारण अग्नि की पहचान हुई भले अग्नि नहीं दिख रही तो भी हमने समझ लिया कि यहाँ रही बिना के धुआं कैसे हो सकता है तो धुआं को लिंग बोले और यहां जो छह बातें बताई ये आत्मा के लिंग हैं। जहां जहां ये छह चीजें मिलेंगी वहां वहां आत्मा है ये पहचान जहां ये छह चीजें नहीं होगी वहां आत्मा नहीं।, नहीं।, नहीं होगा इस तरह से ये आत्मा की पहचान कराने वाले छह लिंग हैं लक्षण अब पहला लक्षण है इच्छा। क्या आपके अंदर इच्छा है है। क्या दीवार में इच्छा है नहीं।, नहीं। तो आप और दीवार में फर्क अंदर आगे आपके अंदर इच्छा है उसमें इच्छा नहीं तो जहा इच्छा है वहां आत्मा है ये आत्मा को पहचानने का पहला लक्षण है जहां जहां इच्छा हो वहां वहां आत्मा है मनुष्य में इच्छा है गाय में इच्छा है कुत्ते में है घोड़े में है गधे में है इनमें सब में आत्मा है।, है हाँ वृक्ष में भी है वृक्ष में भी इच्छा है बाद में बताऊंगा पहले सूत्र पूरा कर लूं फिर बताऊंगा है वृक्ष में आत्मा है उसमें इच्छा भी है सब बताऊंगा तो जहा जहा इच्छा है वहां वहां आत्मा है जहा इच्छा नहीं है वहां आत्मा नहीं, नहीं है नहीं अब कार में इच्छा है क्या नहीं तो कार में आत्मा दीवार में इच्छा नहीं है दीवार में आत्मा नहीं है स्कूटर में इच्छा नहीं है तो स्कूटर में आत्मा नहीं है कंप्यूटर में इच्छा नहीं है तो कंप्यूटर में आत्मा नहीं जहां जहां इच्छा हो वहां वहां आत्मा है जहाँ इच्छा नहीं है वहां आत्मा नहीं आपके अंदर इच्छाएं हैं थोड़ी है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यही तो समस्या है यही तो समस्या है जो बहुत सारी इच्छाएं ढेर इच्छाएं इकट्ठी कर रखी वही तो समस्या है ये जो इच्छाएं है ना यही दुख का कारण यही दुख का कारण और लोग इन्हीं इच्छाओं के कारण तो दुखी है सारे अब इच्छाओं को वो सेट करना व्यवस्थित करना जानते रहे इसलिए परेशान है अब ऋषि लोग कहते हैं सोचने का ढंग सीख लो अगर आप सोचने का ढंग सीख ले और इच्छाओं को थोड़ा सेटिंग कर ले व्यवस्थित कर ले तो आप बहुत सारा दुख से बच सकते हैं बहुत सारा अच्छा सुखी होके जी सकते हैं पर क्योंकि इच्छाओं की व्यवस्था करनी नहीं आती इसलिए परेशान तो कैसे करनी इसकी व्यवस्था सुनिए मेरा प्रश्न उसका उत्तर बताए इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं बढ़ती हैं सबको बताए सबका अनुभव जैसे जैसे इच्छाएं पूरी करते जाएंगे और बढ़ती जाएंगे दूसरा प्रश्न क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है नहीं, नहीं हो सकती ये भी बताए दो बात आपको स्पष्ट होगी कि इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती हैं और सारी इच्छाएं किसी व्यक्ति की पूरी नहीं। हो नहीं सकती तो जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई बच गई पूरी नहीं हो पाई वो सुख देंगी या दुख देंगी, देंगी। इसीलिए लोग दुखी <laughs> इच्छाएं पूरी करते जाते हैं और वो बढ़ती जाती है और वो दुख देती रहती है सारी इच्छाएं पूरी होती नहीं इसलिए वो इच्छाएं दुख देती है जो पूरी नहीं हुई तो हम क्या करें इच्छाओं का नियंत्रण करें इच्छाओं को कम करें बढ़ाना नहीं है कम करना जितनी इच्छाएं कम रखेंगे उतने ज्यादा सुखी जितनी इच्छा बढ़ाएंगे उतने ज्यादा दुखी ये इच्छाएं ही दुख देती हैं तो कैसे कम करें उसका तरीका सुनिए जो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं आपके मन में जितनी इच्छाएं उन सब पर विचार करें कि मेरे मन में जो जो इच्छाएं हैं क्या वो पूरी हो सकती हैं या नहीं हो सकती अपनी क्षमता को देखें आपके पास ताकत है मरुती कार खरीदने और आप इच्छा कर लें बर सीडीज खरीदने बोलो दुख देगी देगी दे ना जब ताकत तो है मारुति खरीदने की और इच्छा करिए मर्सिडीज की वो इतनी महंगी आती है खरीद नहीं सकते वो इच्छा आपको दूर देती रहेगी तो आपकी जितनी क्षमता है उसको देखे जितनी बुद्धि है जितनी ताकत है जितने पैसे हैं जितनी संपत्ति है उसके आधार पर इच्छाएं बढ़ाएं जितनी पूरी हो जाए बस उतनी ज्यादा नहीं जो इच्छाएं आप पूरी नहीं कर सकते आपकी क्षमता से बाहर है चाहे वो कार खरीदने की हो चाहे मकान खरीदने की हो चाहे सोना चांदी कपड़े फैशन कुछ भी हो चाहे खाने पीने की हो चाहे घूमने फिरने की कोई भी इच्छा हो यदि आपकी क्षमता से परे है आप उसको पूरा नहीं कर सकते तो ऐसी इच्छाओं को छोड़ दें वरना वो आपको दुख देती रहेगी उस इच्छा को छोड़ दीजिए इच्छा छोड़ देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे आज सुबह मंत्र में बताया था ना मावृा कष्ट सिर्फ धर्म लोग मत करो वरना ये दुख देगा कि लोग है जो हमें परेशान करता रहता है ये भी कर लू वो भी कर लू यू भी कर लू तो वो सारी इच्छाएं कम कर दें जो आप पूरी नहीं कर सकते और जो आप पूरी कर सकते स्वयं वो रखें अपने मन में वो तो वही ही जाएंगी पूरी उसके लिए आपके पास क्षमता है ताकत है वो आप स्वयं पूरी कर ले दो बात होगी पहली बात जो पूरी नहीं हो सकती उनको क्या करना और जो आप खुद पूरी कर रहे हैं वो, वो ऐसी पूरी हो तो सकती हैं पर आपसे अकेले से नहीं होगी कोई दूसरा साथी चाहिए सहयोगी चाहिए उसमें सहयोग करने वाला दूसरा व्यक्ति चाहिए दो तीन चार पांच जितने भी तो जो दूसरे लोगों का सहयोग चाहिए उनके सहयोग से इच्छा पूरी हो सकती है यदि उनका सहयोग ठीक समय पर मिल गया तब तो इच्छा पूरी हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति ने ठीक सहयोग नहीं दिया तो फिर पूरी नहीं होगी मतलब वो संशय में है डाउटफुल है पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमारे कंट्रोल में नहीं है वो स्वतंत्र हम स्वतंत्र वो भी स्वतंत्र हमारी बुद्धि अपनी उसकी अपनी उसका सुर हमारे साथ मिले ना मिले क्या गारंटी कोई गारंटी है क्या नहीं है ना तो यहां पर खास सावधान रहना चाहिए कि जो हमारी इच्छाएं दूसरों के सहयोग से पूरी हो सकती हैं उस क्षेत्र में ये ध्यान रखें यदि उसका सहयोग मिल गया ठीक समय पर तो तो पूरी हो जाएगी और यदि ठीक सहयोग समय पर नहीं मिला तो नहीं होगा तो ऐसे मामले में क्या सोचना ऐसे क्षेत्रों में ये सोचना यदि दूसरे का सहयोग मिल गया तो ठीक है पर नहीं मिला तो कोई बात नहीं ये तीन शब्द याद कर लीजिए कोई बात नहीं बोलिए बस ये तीन शब्द रट लो फिर आपका दुख कम हो जाएगा बोलिए होता है कि हम इच्छाएं करते पैदा हो जाती है ठीक है जी जी थोड़ा थोड़ा आगे अभी सरक जाएंगे आप भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए किसी वस्तु को देखकर इच्छा पैदा हो गई आप बाजार में जा रहे थे गरम गरम जलेबी दिखाई दी, दी बन रही थी अब इच्छा हो गई जलेबी खाने भी। और जेब में पैसे नहीं करें वही होता है पैसे हैं नहीं खरीद सकते नहीं तो छोड़ दो <laughs> वही छोड़ दो अपनी ताकत से बाहर है अथवा पैसे भी हैं पर सेहत ठीक नहीं है डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है जलेबी मत खाना आपको डायबिटीज़ हो गई अब जलेबी नहीं खाना तो फिर भी छोड़ दो वो अपने बस की नहीं अनुकूल नहीं है स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है इस तरह से उसको इच्छा को छोड़ देना चाहिए ठीक है इच्छा को छोड़ देंगे तो ठीक हो जाएंगे सुखी हो जाएंगे और अगर इच्छा नहीं छोड़ी डॉक्टर साहब ने तो मना किया आपको डायबिटीज है और जलेबी दिखाना और फिर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे फिर जलेबी देखती है फिर मन करता है खाली हो फिर दुखी रहते हैं और अगर खाली तो फिर उसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा तो सुख के लिए हमको इन नियमों का पालन करना होगा जो बातें जो वस्तुएं हमारे लिए हानिकारक है उनको छोड़ देना होगा या जो हमारी ताकत से परे हैं उनको छोड़ देना हो साफ तो सोच सुख रहे, रहे सुख से पर जिन क्षेत्रों में आप खा भी सकते हैं स्वास्थ्य भी ठीक है पैसे भी हैं जेब में पर सहयोग ऐसा बना के बाजार में जलेबी खत्म हो गई स्टॉक खत्म हो गया मिली नहीं तो फिर वहां भी दुखी नहीं होना वहां पर आपको ये तीन शब्द काम आ जाएंगे कोई बात नहीं मिल गई तो ठीक है और नहीं मिली तो कोई बात तो इतनी तैयारी करनी पड़ेगी तब तो तो तब आप नहीं तो बच नहीं पाएंगे तो ये पहली बात हुई इच्छा आत्मा की पहचान का ये पहला लक्षण है इच्छा जहां जहां इच्छा हो वहां, वहां, आत्मा है जा, जा, जा, इच्छा नहीं है वहां वहां आत्मा नहीं है ठीक हो गया अब दूसरी बात दूसरा लक्षण देखिए क्या लिखा है आसमान की पहचान का दूसरा लक्षण है द्वेष। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए फिर देखिए क्या होता है झगड़ा ओवन झगड़ा दो कुत्तों में एक रोटी डाल दीजिए फिर वो झगड़ा करेंगे और दो कारों के बीच में दस लीटर पेट्रोल रख दीजिए वो झगड़ेंगे? कार नहीं झगड़ेगी कारगड़े भले ही आप पाँच लीटर पेट्रोल लड़ते तो दो मोटरसाइकिलों के बीच में वो नहीं झगड़ेगी कार नहीं झगड़ेगी कुत्ते झगड़ेंगे गधे लड़ेंगे भैंसें लड़ेंगी गोवें लड़ेंगी मनुष्य लड़ेंगे बिल्लियाँ लड़ेंगी ये सब लड़ेंगे और वो नहीं लड़ते कार स्कूटर क्यों उनमें द्वेष नहीं है कार स्कूटर में द्वेष नहीं है नहीं झगड़ते और कुत्ते गधे मनुष्यों में द्वेश इसलिए झगड़ा करते तू क्यों खाएगा मैं खाऊंगा सारा माल मैं खाऊंगा झगड़े तो तो में। में हाँ, चल रहे झगड़े चल रहे खूब मैं ज्यादा लूंगा तुझे कम लूंगा तो ये द्वेश है जहां पर वहां पर आत्मा है जहाँ द्वेश नहीं है वहां आत्मा नहीं, नहीं।, नहीं। ये आत्मा की दूसरी पहचान होगी ठीक है तीसरी पहचान देखिए प्रयत्न तीसरी क्या प्रयत्न प्रयत्न एक गुण है वैशेषिक दर्शन की भाषा में ये गुणों के अंतर्गत आता है और वैशेषिक की भाषा में ये कर्म की उत्पत्ति का कारण है क्या बोलो हाँ जो कर्म जो क्रिया होती है ना क्रिया जैसे ये हाथ हिल रहा है कि मेरा हाथ हिल रहा है वैशेषिक दर्शन की भाषा में इसका नाम है कर्म गति हाथ में गति हो रही है कर्म हो रहा है तो इस कर्म का कारण है प्रयत्न वो आत्मा का गुण है जहां आत्मा होगा वो प्रयत्न करेगा तो ये कर्म शुरू हो जाएगा ये हाथ चलना शुरू हो जाएगा इसमें कर्म हो गया क्योंकि पीछे आत्मा ने प्रयत्न किया और स्कूटर खड़ा है वो नहीं हिलेगा है? मेरा हाथ हिलेगा स्कूटर नहीं हिलेगा कार नहीं हिलेगी कार हिलने तो आपको खतरा हो जाएगा ये हिल क्यों रही है आपको लग लग गया? जो वस्तुएं स्थिर होती है अगर वो हिलने लग जाए तो आदमी को डर लगता है ये क्या होता है और देर चलती हिलती रहती है अगर वो स्थिर हो जाए तो भी डर लगता है ये चलता क्या आदमी चलता फिरता लेट जाए ना और हिले तो नहीं तो लो लोग डर जाते अरे चलता क्यों नहीं तो क्या तो देखिए दोनों विचित्र बातें चलती फिरती वस्तु खड़ी हो जाए तो डर लगता है और जो खड़ी हुई वस्तु तो वो हिलने लग जाए तो डर लगता है तो ये जो हाथ हिलता है ये है कर्म ये कर्म क्यों होता है इसमें एक आत्मा है शरीर में वो प्रयत्न करता है उसके प्रयत्न से ये क्रिया शुरू होती है तो हाथ तो हिलता है मनुष्य भी चलता है कुत्ता भी चलता है घोड़ा भी चलता है पर कार स्वयं नहीं चलती कुत्ता का मनुष्य स्वयं चलता है वो स्वयं इसलिए चलता है कि उसके अंदर आत्मा है वो प्रयत्न करता है इसलिए वो शरीर को चला देता है पर कार में आत्मा नहीं इसलिए कार स्वयं नहीं चलती उसके लिए एक चेतन ड्राइवर चाहिए वो फिर कार को चलाता है तो ये प्रयत्न गुण तीसरा है कर्म का उत्पादक कारण प्रयत्न तो जहाँ जहाँ प्रयत्न होगा वहां वहां पर आत्मा होगी जहाँ प्रयत्न नहीं होगा वहाँ आत्मा नहीं, नहीं होगी ये उसकी पहचान होगी तो मोटी भाषा में अगर हम समझें इसको तो यो समझ लें जो वस्तु स्वयं चलती है स्वयं क्रिया करती है वहाँ आत्मा है मोटी भाषा जैसे घोड़ा स्वयं चलता है कुत्ता स्वयं चलता है बकरी स्वयं चलती है गाय स्वयं चलती है तो वहां आत्मा है कार स्वयं मोटरसाइकिल स्वयं नहीं चलती तो उसमें आत्मा नहीं है। तीन बात हो गई चौथी सुख अगला शब्द है सुख तो इसका अर्थ है सुख का अनुभव करना बोलिए चौथी पहचान है जीवन में तो, वो सुख का अनुभव करता है सुख जीवात्मा का अपना गुण नहीं है सुख तो है प्रकृति का पर उसको भोगता है जीवात्मा अनुभव जीवात्मा करता है उसका प्रकृति का तो यहां जो सुख का लक्षण लिखा है इसलिए मैंने कहा था गुण नहीं है ये लक्षण है गुण तो प्रकृति का है सुख पर आत्मा उस सुख की अनुभूति करता है तो हमें पता चल जाता है कि यह व्यक्ति सुखी हो रहा है कुत्ते वो रोटी दिखाओ डबल रोटी दिखाओ वो पूँछ हिलाता है और ऐसे खुश हो जाता है तो आपको पता लगता है ना कुत्ता खुश हो रहा है और उसको डंडा दिखाओ तब तो तब वो भागता है चिल्लाता है वो दुखी होता है तो पाँचवा लक्षण है दुख अगला पांचवा दुख। तो दोनों शब्दों का अर्थ यह बनेगा सुख का अनुभव करना और दुख का अनुभव करना जो सुख का अनुभव करता है वो आत्मा है जो दुख का करता है वो आत्मा है बाकी सुख दुख उसका अपना गुण नहीं है वो तो प्रकृति में से आ रहा है एक व्यक्ति ने पूछा जी ये कैसे समझ में आएगा कि सुख दुख जीवात्मा का अपना स्वाभाविक गुण नहीं है और प्रकृति में से आ रहा है ये कैसे समझे तो इसका उत्तर है कि गर्मी कौन से पदार्थ का गुण है अग्नि का गर्मी अग्नि का अपना गुण है स्वाभाविक स्वाभाविक गुण का ये नियम होता है कि जो गुण जिस पदार्थ में स्वाभाविक होता है वो उस पदार्थ को कभी नहीं छोड़ता गर्मी अग्नि को छोड़ देगी नहीं, नहीं छोड़ेगी सदा उसके साथ रहेगी चौबीस घंटे इसका अर्थ है कि वो उसका अपना गुण है और जो गुण किसी अन्य पदार्थ से हमारे पास आ गया फिर वो चला जाएगा जो बाहर से आएगा वो चला जाएगा जो अपना होगा वो नहीं जाएगा तो गर्मी अग्नि में से कभी नहीं हटेगी वो उसका अपना है? लेकिन गर्मी अगर पानी में चली जाए, आप चूल्हे पर पानी गर्म तो अग्नि पानी में चलेगी तो पानी गर्म हो गया पानी में जो गर्मी है क्या वो पानी का अपना गुण है नहीं, अपना नहीं वो बाहर से आए तो आप पानी की पतीली को चूल्हे से नीचे उतार देंगे तो एक घंटे में पानी ठंडा हो जाएगा फिर वापस वैसे ही हो जाएगा तो बाहर निकल गई। तो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो पदार्थ के अपने गुण होते हैं उनको बोलते हैं स्वाभाविक गुण क्या बोलेंगे स्वाभाविक गुण और कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं अन्य पदार्थ से उसको बोलेंगे नैमित्तिक गुण नैमित्तिक नैमित्तिक मतलब निमित्त से निमित्त मतलब कारण किसी और कारण से आया किसी अन्य पदार्थ से आया तो स्वाभाविक गुण और नैमित्तिक गुण दो तरह के गुण होते हैं तो ये जो सुख और दुख है ये जीवात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है ये नैमित्तिक है दोनों जैसे गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है अग्नि को कभी नहीं छोड़ती इसी तरह से यदि सुख गुण भी जीवात्मा का स्वाभाविक होता तो कभी नहीं छोड़ता तो जीवात्मा 24 घंटे सुखी रहता बहुत सुंदर जैसे अग्नि 24 घंटे गर्म रहती है ऐसे जीवात्मा भी 24 घंटे सुखी रहता अगर उसका अपना होता तो क्या आप 24 घंटा सुखी रहते नहीं। इसका मतलब अपना नहीं है और फिर कहाँ से आ रहा है लड्डू में से आ रहा है लड्डू खाया खुश हो गए इधर पनीर खाया खुश हो गए फिर पूरी खाई खुश हो गए हलवा खाया खुश हो गए ये कुत्ते ने काट दुखी हो गए कभी बुखार आ गया तो कड़वी कुनी खानी पड़ी तब दुखी हो गए ये कैसी कारण मुंह खराब कर दिया सारा टेस्ट बिगाड़ दिया तो ये दुख भी बाहर से आता है सुख भी बाहर से आता है प्राकृतिक पदार्थों से आता है इसलिए सुख और दुख प्रकृति के गुण हैं जीवात्मा के नहीं यदि दुख स्वाभाविक होता जीवात्मा का तो चौबीस घंटे दुखी रहता यदि सुख स्वाभाविक होता तो 24 घंटे सुखी रहता अब जीवात्मा ना तो 24 घंटे सुखी रहता और ना ही 24 घंटे दुखी रहता कभी सुख आता है कभी दुख आता है जब सुख आता है तो दुख हट जाता है जब दुख आता है तो सुख हट जाता है एक आता है दूसरा हट जाता है इससे पता चलता है कि बाहर से आ रहे हैं ठीक है ना धूप में चले तेज धूप में गर्मी लगेगी परेशानी होगी दुख होगा अच्छे बढ़िया कार में बैठेंगे एयर कंडीशन में तो सुख मिलेगा तो इस प्रकार से भौतिक पदार्थों से सुख और दुख दोनों प्राप्त होते रहते हैं परंतु ये जीवात्मा को पहचानने का लक्षण तो है ही जहाँ पर इस तरह के समझ में आए कि हाँ ये सुखी हो रहा है तो समझ लो यहाँ पर आत्मा है कुत्ते को अच्छा भोजन खिलाओ खुश हो जाता है तो मतलब इसमें आत्मा है कुत्ते को डंडा मारो तो चिल्लाने लगता है मतलब इसमें आत्मा है ये दुखी हो रहा है तो ये पांच पहचान हो गए। अब छठी क्या ज्यान। ज्यान। ज्यान। है? ज्ञान। ज्ञान। सूत्र में छठा तो जिसमें ज्ञान गुण हो वो, वो आत्मा है दीवार में ज्ञान है पंखे में ज्ञान है कूलर में ज्ञान है स्कूटर में ज्ञान है तो ये जड़ पदार्थ है इनमें आत्मा नहीं और मनुष्यों में ज्ञान है या नहीं है मक्खी में ध्यान है या नहीं चींटी में ज्यान है या नहीं, है या नहीं? अभी एक कॉकरोच मर जाएगा, हो जाएगा। रहती है, चीटियां चलती रहती, है, 24 चलती रहती है चीटियों का ट्रैफिक चौबीस घंटे चालू रहता वो कभी सोती नहीं बिल्डुअल यहाँ सड़क में भी सोएगी कभी उनका ट्रैफिक चालू ही रहता है आप दो बजे भी देखो ना रात को तो अभी चीटी चलती भी मिलेगी ऐसे आराम करते नहीं मिलेगी कभी कुत्ता तो फिर भी लेट जाएगा आराम कर लेगा चीटी को मैंने आराम करते नहीं देखा आज तक वो चलती रहती घूमती रहती ढूंढती रहती हैं कुछ खाने का माल मिल जाए और जब मिल जाता है तो फिर और इकट्ठी कर लाती हैं चीटियाँ इकट्ठी हो गए उसको घसीट के अपने बिल में ले जाती तो उनमें ज्ञान है तो जिसमें ज्ञान है, तो जिस है वहां आत्मा है जहाँ ज्ञान नहीं है वहां आत्मा नहीं है तो आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है पहली कक्षा से अब तक तो कितना सारा सीख लिया पर तो रोज भी सीखते रहते हैं नई नई बातें टेलीविजन से अखबार से लोगों से बातों से बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं नई नई बातें सीखते रहते हैं और कुछ पुरानी भूल भी जाते हैं कुछ बचपन की बातें भूल भी जाते हैं अच्छा भूल जानी चाहिए सारी याद नहीं रखनी चाहिए जो दुखदायक घटनाएं हैं क्या बोला <PULACAN> <along> उनको भूल जाओ तो अच्छा है अगर दुख की घटनाओं को बार बार याद करेंगे तो आपका दुख उतना बढ़ेगा सुख की घटनाओं को याद करेंगे तो सुख बढ़ेगा दुख की घटनाओं को याद करेंगे तो दुख बढ़ेगा सुख बढ़ाना चाहते हैं या दुख <laughs> यदि सुख बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छी घटनाओं को याद करें आपको कोई स्कूल में कॉलेज में मेडल मिला था कोई गोल्ड मेडल मिला कोई इनाम मिला कोई अच्छे नंबर आए फर्स्ट प्राइज़ मिला तो उसको याद करो तो आपका सुख बढ़ेगा उत्साह बढ़ेगा फिर आप और आगे अच्छा काम करेंगे और मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे और किसी ने पीट पाट दिया था तो उसको भूल जाओ किसी <laughs> ने पिटाई करके कॉलेज में होते ना कहीं वहाँ मारा वाले भी होते हैं तो कहीं झगड़ा झगड़ा हो गया पिटाई विठाई हो गई उसको भूल जाओ ऐसी घटनाओं को बार बार याद नहीं करना चाहिए दोहराना नहीं चाहिए उससे फिर हमारा धीरे धीरे वो घटना भूल जाएंगे तो दुख भी समाप्त हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये ज्ञान गुण ऐसा है हम बहुत सी बातें सीखते रहते हैं कुछ दोहराते रहते हैं जिन बातों को आप दोहराते रहेंगे वो बातें आपको याद रहेंगी जिन बातों को दोहराना छोड़ देंगे वो बातें भूल जाएंगी इस तरह से ज्ञान नया आता रहता है पुराना पुराना खत्म भी होता रहता है तीसरे क्लास में जो सिलेबस आपने पढ़ा था स्कूल में प्राइमरी में थर्ड स्टैंडर्ड में वो याद है भूल रहे ना? क्यों भूल रहे, रहे दोहराए तीसरी का चौथी का पाँचवीं का बहुत सारा भूल गए कुछ कुछ याद है पांच का पाढ़ा याद है आपको है <coughs> ना या? पाँच का आठ का दस का वो पाढ़ा याद है और कई चीजें भूल हुए ये पाँच का दस का पाढ़ा क्यों याद है वो दोहराते रहते थे रोज काम में आता रहता था जो काम में आता है वो दोहराते हैं जो दोहराते हैं वो याद रहता है जो काम में नहीं आता उसको दोहराते नहीं जो दोहराते नहीं वो भूल जाता है तो इस तरह से ज्ञान गुण आत्मा को सिद्ध करता है ठीक हो गया तो मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इनमें सब में अपना अपना ज्ञान है थोड़ा थोड़ा ज्ञान है ज्ञान होने के कारण वहां आत्मा सिद्ध होता है तो ये छह लक्षण बताए जीवात्मा को पहचानने के आंख से दिखता नहीं जीवात्मा कोई बात नहीं अनुमान कर लो इन लक्षणों से आत्मा को अनुमान से हम पहचान सकते हैं ठीक है इस मामले में कोई शंका तो स्वाद। स्वाद हो तो बोलिए ये ये ये जी आत्मा का का ज्ञान को दोनों प्रकार का है स्वाभाविक भी है नैनित भी है दोनों तरह का है जो माता पिता से सीखते हैं वो तो बाहर से सीख रहे हैं ना माता पिता से गुरुजनों से विद्वानों से वैज्ञानिकों से ईश्वर से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो हमारा थोड़ी सा जो तो बाहर से आया तो जो बाहर से आ रहा है वो नैमित्तिक है और जो अपना था ओरिजिनल वो स्वाभाविक है तो जीवात्मा के अंदर अभी जो छह लक्षण बताए इन छह में से छह के छह छे नैमित्तिक और चार ऐसे हैं जो स्वाभाविक भी है नैमित्तिक है स्वाभाविक भी हैं चार तो ऐसे हैं और दो ऐसे हैं जो केवल नैमित्तिक हैं वो स्वाभाविक नहीं है सुख और दुख ये दोनों केवल नैमित्तिक हैं स्वाभाविक नहीं है बाकी बचे चार कौन कौन से द्वेष और ज्ञान ये चारों स्वाभाविक भी हैं और नैमित्तिक भी हैं दोनों तरह के कैसे है सुनिए स्वाभाविक कार्य यह बताया था कि जो गुण जिस पदार्थ में सदा से हो सदा रहे कभी छोड़े ही नहीं उसको स्वाभाविक गुण कहेंगे ठीक है जैसे गर्मी अग्नि में स्वाभाविक है वो सदा से है सदा रहेगी गर्मी खत्म तो अग्नि भी खत्म गर्मी है तो अग्नि है दोनों साथ नहीं रहेंगे तो जीवात्मा में पहला गुण है इच्छा तो इच्छा दो प्रकार की है एक इच्छा ऐसी है जो सदा से है और सदा रहेगी वो कभी हटेगी नहीं वो इच्छा है सुख प्राप्ति की इच्छा कौन सी आपको सुख प्राप्ति की इच्छा है या नहीं पहले भूतकाल में थी या नहीं भविष्य में रहेगी या नहीं क्या ये छूट जाएगी तो ये स्वाभाविक इच्छा है सुख चाहिए इच्छा का चाहिए मुझे ये चीज चाहिए जिसका नाम है इच्छा लड्डू चाहिए भोजन चाहिए रोटी चाहिए कपड़ा चाहिए पेट्रोल चाहिए स्कूटर चाहिए कार चाहिए धन चाहिए सम्मान चाहिए मोक्ष चाहिए ये सारी इच्छाएं हैं ये चाहिए और द्वेष का मतलब ये नहीं चाहिए हटाओ इसको नहीं चाहिए ये पसंद नहीं हटाओ इसको तो नहीं चाहिए ये द्वेष और चाहिए ये इच्छा तो सुख चाहिए सदा से चाहिए जी चाहता था जी की हम जमीन जैसे गर्मी की बात आई है हम जमीन खोदते कुआं खोदते जी और कुआं खोदकर एक जगह निकला हमारे को बहुत ठंडा पानी ठीक है एक जगह हमारे को गर्म पानी आ गया जो हाथ तक नहीं लगा सकते ठीक है तो ये कहाँ से ये गुण कहाँ से किस तरह से क्या है पृथ्वी के अंदर अग्नि होती है अग्नि गर्मी जी तो जहाँ अग्नि अधिक होती है वहाँ पानी को गर्म कर देती है तो इसलिए कहीं गर्म पानी के चश्मे निकल वो गर्म पानी आता अग्नि की वजह से गर्म हो जाता है पानी और जहां अग्नि कम होती है वहाँ ठंडा रहता ये हाँ जी बोलिए जो स्वाभाविक है वो मोक्ष में रहेंगे जो नैमित्तिक है वो हट जाएंगे तो सुख दुख मोक्ष में प्रकृति वाला सुख दुख नहीं होगा प्रकृति से जो सुख आ रहा है ये नहीं होगा जो प्रकृति से दुख आ रहा है ये नहीं होगा वहाँ ईश्वर से सुख मिलेगा वो अलग सुख है वो मिलेगा मोक्ष में ये प्रकृति वाला नहीं होगा इच्छा भी करेगा प्रयत्न भी करेगा घूमेगा फिर पूरे ब्रह्मांड की सैर करेगा देखो प्रयत्न है कि नहीं पूरे ब्रह्मांड की सैर करेगा प्रयत्न गुण है और इच्छा है तभी तो घूम रहा है इच्छा नहीं है तो सोएगा बिस्तर में जैसे आपकी इच्छा होती है तो जागते हैं नहीं होते है, सोते रहते हैं तो अभी मैं बता रहा था इनको थोड़ा बहुत समझा देता हूं विस्तार से इच्छा स्वाभाविक भी है नैमित भी है जो इच्छा सदा से है सदा रहेगी वो स्वाभाविक इच्छा जैसे सुख चाहिए सुख प्राप्ति की जो इच्छा है ये स्वाभाविक है पहले भी थी आज भी है आगे भी रहेगी ठीक है तो ये स्वाभाविक है अब लड्डू खाने की इच्छा है धन कमाने की इच्छा है विदेश यात्रा की इच्छा है ये स्वाभाविक नहीं ये नवीन तीज है आज है कल नहीं रहेगी आज धन की इच्छा है कल नहीं रहेगी खत्म हो जाएगी आज सम्मान की इच्छा है कल नहीं रहेगी तो ये किसी कारण से है किसी कारण से वो इच्छा पैदा हो गई फिर दूसरा कारण आएगा वो इच्छा हट जाएगी तो क्या कारण है जिससे आज धन की इच्छा है कारण ये है कि आज हमें धन में सुख दिखता है धन प्राप्ति में सुख होगा ऐसा विचार है हमारा इसलिए धन प्राप्ति की इच्छा है कल ये विचार बदल जाएगा और कल हमें धन प्राप्ति में दुख दिखेगा यदि दुख दिखेगा तो इच्छा खत्म हो जाएगी नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए पैसा नहीं चाहिए कितना चाहिए बस दो रोटी खाने जितना चाहिए दो कपड़ा मिल जाए दो रोटी मिल जाए थोड़ा किराया भाटा मिल जाए बस इतना बहुत है ज़्यादा नहीं चाहिए वो ज़्यादा जो है वो टेंशन पैदा करता है और तो जितने पैसे में आपका काम चल जाएगा उतना तो चाहिए और जितना टेंशन पैदा करता वो है वो नहीं चाहिए उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी ठीक है तो धन की इच्छा लड्डू खाने की इच्छा सम्मान की इच्छा देश विदेश की यात्रा की इच्छा ये तब तक है जब तक इसमें हमको सुख देखता जब दुख दिखने लगेगा तो ये हट जाएगी अगर हट गई तो ये नैनित इच्छा है दो प्रकार की इच्छा समझ में आगे आप आगे चलते हैं दूसरा क्या है द्वेश द्वेष भी दोनों तरह का जैसे सुख प्राप्ति की इच्छा है ऐसे दुख से द्वेष है दुख नहीं चाहिए आप में से दुख चाहिए किसी को नहीं चेन भूतकाल में दुख की इच्छा थी भविष्य में हो जाएगी नहीं हो भूतकाल में भी दुख से द्वेष था आज भी दुख से द्वेष है भविष्य में भी रहेगा और ये मोक्ष में भी रहेगा क्योंकि यह स्वाभाविक है सुख की इच्छा मोक्ष में भी रहेगी वो स्वाभाविक है ठीक हो गया तो ये स्वाभाविक द्वेष है जो दुख से हमको द्वेष है दुख नहीं चाहिए और नैमित्तिक द्वेष कौन सा है एक कुत्ते ने आपकी टांग काट खाई तो आपको कुत्ते से द्वेष हो गया और जब तक तो उसने नींद नहीं काटा था तब तक आपको कुत्ते से द्वेष नहीं।, नहीं था काट खाए तो द्वेष हो गया नैमित्तिक है पहले नहीं था आज हो गया कल फिर आप मेहनत करेंगे उस द्वेष को छोड़ देंगे योमान द्वेष थी तम वो जम्भे मानता दुआ उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ देते तो वह हट जाएगा द्वेश ये नैमित्तिक द्वेष है ये सदा नहीं रहेगा ऐसे ही किसी व्यापारी के साथ आपने पार्टनरशिप कर ली व्यापार में बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली फिर चार पाँच साल तो ठीक चला आगे चल उसके मन में बैमानी आ गई फिर उसने सारे पैसे खा लिए गमन कर लिया आपको दिया नहीं कुछ भी या 10 परसेंट दिया बाकी सारा हड़प करेगा अब आपको उससे द्वेष हो जाएगा ये नैमित्तिक द्वेष जब तक उसने आपको धोखा नहीं दिया था तब तक आपको उससे द्वेष नहीं था अब जब उसने धोखा दिया तो आपको द्वेष हो गया ये नैमित्तिक द्वेष है ये हटाना पड़ेगा अगर मोक्ष में जाना है तो ये हटाना पड़ेगा जो नैमित्तिक इच्छाएं हैं नैमित्तिक द्वेष है वो हटाना पड़ेगा और जो स्वाभाविक है वो तो हटने वाला है ही नहीं वो साथ में जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं वो मोक्ष प्राप्ति में बाधक भी नहीं है ये बाधक है जो नैमित्तिक द्वेष है नैमित्तिक इच्छाएं हैं वो बाधक है वो, वो हटानी पड़ेगी और जब ये हट जाएंगी तो मोक्ष हो जाएगा, दो प्रकार का द्वेष समझ में आ गया आगे चलो तीसरा गुण कौन सा है प्रयत्न तो जिस वस्तु की इच्छा स्वाभाविक है बोलिए उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी स्वाभाविक होगा आपको किस चीज की इच्छा स्वाभाविक थी सुख की सुख प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक थी तो सुख की प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न करते हैं या नहीं करते कब से कर रहे से कर रहे भविष्य में छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे तो सदा से ये प्रयत्न चल रहा है आज भी चल रहा है आगे भी चलेगा ये कभी छूटेगा नहीं तो जो प्रयत्न सदा से है आज भी है आगे भी रहेगा वो स्वाभाविक प्रयत्न है सुख की प्राप्ति के लिए आपका प्रयत्न चालू है ये स्वाभाविक है आगे भी चलता रहेगा कभी नहीं छूटेगा लेकिन लड्डू खाने खा का जो प्रयत्न है वो नैनितिक है जब लड्डू की इच्छा नहीं रहेगी तो प्रयत्न भी बंद हो जाएगा जाना ही नहीं दुकान पे क्या करेंगे खानी तो है ही नहीं लड्डू फिर क्यों जाना क्यों खरीदना तो जिन चीजों की इच्छा नैमितिक है उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी नैमितिक है जब वो तो इच्छा हट जाएगी तो प्रयत्न भी हट जाएगा जिन चीज़ों की प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक है उनकी प्राप्ति का प्रयत्न भी स्वाभाविक रहेगा वो सदा से है आगे भी रहेगा वो हटने वाला नहीं दो प्रकार का प्रयत्न हो गया समझ में अब क्या बच गया ज्ञान चौथा है ज्ञान तो जो माता पिता से गुरुजनों से विद्वानों से ईश्वर से सीखते हैं वो सारा ज्ञान नैमित्तिक है उन लोगों से आ रहा है हमारे पास और कुछ ज्ञान हमारे पास अपना स्वाभाविक है जिसके कारण जीवात्माओं को चेतन कहते हैं प्रकृति में ज्ञान है या नहीं? नहीं, नहीं।, नहीं नहीं है अच्छा प्रकृति को पाठ पढ़ाए तो ये सीख लेगी नहीं, नहीं। क्यों नहीं, नहीं। सीखती उसमें स्वाभाविक ज्ञान नहीं है इसलिए नैमित्तिक ज्ञान को भी धारण नहीं कर सकती हाँ बोलिए बोलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसमें स्वाभाविक ज्ञान नहीं है वो नैमित्तिक ज्ञान को भी नहीं सीख सकता हाँ तो दीवार में स्वाभाविक ज्ञान नहीं है इसलिए इसको कितना ही उपदेश दो एक अक्षर नहीं सीखे अब मैं एक डेढ़ घंटे से बोल रहा हूँ इस माइक्रोफोन में से बोल रहा हूँ और यहीं से होके सारी बातें आपके पास आ रही हैं आपने डेढ़ घंटे में कुछ सीखा या नहीं इस माइक्रोफोन ने क्या सीखा कुछ नहीं सीखा क्यों सीखा? तो नहीं सीखा इसमें स्वाभाविक ज्ञान और आत्मा ने सीख लिया क्योंकि उसमें स्वाभाविक ज्ञान है तो जीवात्मा में थोड़ा सा ज्ञान स्वाभाविक है जिसके कारण वो अगले ज्ञान को प्राप्त कर लेता है सीख लेता है धारण कर लेता है ऐसे वो मेहनत करता जाता है और सीखता जाता है सीखता जाता है धीरे धीरे विद्वान बन जाता है फिर मोक्ष में चला जाता है ठीक है यदि जीवात्मा में स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता तो वो भी कुछ नहीं सीखता जैसे प्रकृति नहीं सीखती क्योंकि उसमें स्वाभाविक ज्ञान तो छह में से चार गुण ऐसे हैं जो स्वाभाविक भी हैं नैमित्तिक भी हैं है जी उनको कौन सा है बहुत अच्छा प्रश्न है इसका उत्तर यह है कि आप जानते हैं सुख क्या होता है ये आपका स्वाभाविक ज्ञान है आपको सिखाया नहीं जाता बेटा देखो इसको सुख बोलते है इसको दुख बोलते हैं छोटा बच्चा है पंद्रह दिन का महीने भर का उसके मुंह में शहद चटा दो <laughs> बहुत अच्छा है। उसको किसी ने सिखाया कि तू हाँ हाँ ऐसे ऐसे कर बहुत अच्छा है कोई नहीं सिखाता उसको स्वाभाविक रूप से पता है कि हाँ ये अच्छा है और थोड़ा सा कुछ की कड़वी गोली उसके मुंह में रख दो कैसा मुंह उठाएगा कोई सिखाता है उसको तो तू ऐसे मुँह बता खराब खराब कोई नहीं सिखाता तो उसको सुख का भी पता सुख क्या होता है और उसको दुख का भी पता दुख क्या होता है क्षण होंगे अब वृक्ष की तो तो सुनिए क्या आप भोजन खाते हैं कब खाते हैं जब इच्छा होती है तब खाते हैं या बिना इच्छा के खाते हैं इच्छा होती है तब खाते हैं पर कभी कभी नहीं खाते आज इच्छा नहीं खाने की छोड़ देते या कम खाते तो इच्छा होने पर व्यक्ति भोजन खाता है अब बताइए वृक्ष भोजन खाता है या नहीं खाता है तो इच्छा सिद्ध हो गई बिना इच्छा के तो खाता नहीं कुत्ता भी नहीं खाता आप देखोगे बूढ़े हो जाते हैं ना कुत्ते उसको रोटी डालोग नहीं खाता एक दिन, खाता, एक दिन खाता है एक दिन नहीं खाता है ठीक है एक दिन नहीं खाता वो उसमें भूख नहीं होती उसको उठा के मत्ती में दबा देगा ऐसा भी देखा मैंने किसी किसी बूढ़े बूढ़ते वो आज उसको भूख नहीं है तो मत, रोटी लेके ना थोड़ा दूर जाके मट्टी खोद के उसमें दबा देगा कल खाएंगे आज इच्छा नहीं, नहीं खाएंगे पर मनुष्य ऐसा है जो बिना इच्छा के भी खा जाता है <laughs> इसलिए बीमार पड़ता है जंगल में कोई हॉस्पिटल नहीं होता कोई पशु बीमार नहीं होता क्योंकि उनको पता है क्या खाना कितना खाना कौन खाना सब पता है और उसका पालन करते हैं वो लोग पर मनुष्य को देखो इतना बुद्धि है तो भी नहीं मानता उसको कुछ नहीं पता क्या खाना कब खाना कितना खाना बिना बिना भोग के भी, भी, भी खाता ही रहता है इसलिए बीमार पड़ता है इसलिए हॉस्पिटल बनाना पड़ता है तो खैर मैं ये कह रहा था कि वृक्ष भोजन खाता है इसका अर्थ है उसमें इच्छा है अच्छा दूसरी बात प्रयत्न जब आपके सामने थाली में भोजन परोस देते हैं तो आपको प्रयत्न करना पड़ता है थाली से उठा के मुँह में डालना पड़ता है इसका नाम है प्रयत्न हाँ या नाम आप प्रयत्न करते हैं ना जब थाली से भोजन उठा के मुंह में डालते हैं। तो वृक्ष जड़ों के माध्यम से भूमि में से अपनी खुराक खींचता है या नहीं है। अगर वो खींचता है तो ये प्रयत्न है तो प्रयत्न भी हो गया इच्छा भी हो गई प्रयत्न भी दो सिद्ध हो गए तीसरा आपकी थाली में एक तो खीर रख दें और एक आम का अचार रख दें तो आप दोनों चीज़ एक साथ खा लेंगे नहीं, नहीं खाएंगे अगर खीर खाने का मूड है तो अचार निकाल दें और अचार खाने की इच्छा है तो खीर हटा देंगे दो में से एक टाइम में एक ही चीज़ खाएंगे तो आपको ज्ञान है कि ये दो चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए ये दोनों विरोधी हैं एक साथ नहीं खानी चाहिए दोपहर में खीर खा लो शाम को अचार खा लेंगे या दोपहर में अचार खा लो शाम को खीर खा लेंगे ऐसे तो खा लेंगे पर दोनों एक साथ नहीं खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे आपको ज्ञान है तो जो काम की चीज़ है वो खा लेंगे जो फिलहाल काम की नहीं है छोड़ देंगे इसी तरह से एक खेत के अंदर एक चीकू का पौधा लगा दें एक नींबू का लगा दें एक मिर्ची का लगा दें तो चीकू वाला क्या करेगा अपने अनुकूल परमाणु तो खींच लेगा और बाकी छोड़ देगा मिर्ची वाला अपने अनुकूल परमाणु खींच लेगा बाकी छोड़ देगा और नींबू वाला भी अपने अनुकूल खींच लेगा बाकी छोड़ देगा तो उसको ज्ञान है कि मुझे कौन सा परमाणु खींचना है कौन सा नहीं खींचना उसको पता है इससे ज्ञान से हुआ वृक्षों में ज्ञान है वो अपने अनुकूल परमाणु खींच लेता है जैसे आप खीर खीर तो खा लेते हैं अचार छोड़ देते हैं ऐसे वो भी ऐसे ही करता है ठीक हो गया तीन सिद्ध हो गए अब क्या बच गया द्वेष, द्वेष रह दीर तो जो उसने अनुकूल परमाणु खींच लिया वो तो हो इच्छा, और जो जो छोड़ छोड़ दिया, दिया। वो वो द्वेष है। अनुकूल वाला खींच लिया, जो प्रतिकूल था वो छोड़ लिया। जैसे आपने खीर दो खा और अचार छोड़ दिया वो अचार से इस समय द्वेशाना इस समय नहीं खाना पड़ता है जो मिथ्या ज्ञान है निमित्तिक, उसको छोड़ना पड़ेगा मिथ्या ज्ञान को तत्व ज्ञान को नहीं जी छह लक्षण सिद्ध हो गए बाकी रह गए दो सुख और दुख चार तो सिद्ध हो गए ना अब सुख दुख के बारे में लिखा है कि वृक्ष योनी कर्मों का फल है नौवे समय पढ़ा होगा आपने कर्मो का फल है तो कर्मों का फल तो सुख और है अगर वृक्ष में सुख दुख ना हो तो कर्म फल क्या हुआ वो कर्मों का फल है तो इससे सिद्धो होता है कि उसको सुख दुख भी हो रहा है और वो अंदर से होता है बाहर से नहीं होता कुत्ते को डंडा मारो तो बाहर से चिल्लाएगा और आपको तो पता चलेगा ये दुखी हो रहा है पर वृक्ष को डंडा, डंडा मारो तो चिल्लाएगा नहीं उसको बाह्य अनुभूतियां नहीं है आंतरिक है इसका प्रमाण मनुस्मृति में है महर्षि मनु जी ने लिखा है सुख दुःख समन्विता संज्ञा संजय भवनिए सुख दुख समन्विता ये जो वृक्ष आदि हैं ये अंतः संज्ञा आंतरिक अनुभूतियां करते हैं सुख दुख की सुख दुख समन्विता सुख दुख दोनों भोगते हैं पर ये अंदर से भोगते हैं बाहर से नहीं दिखते जैसे आप रात को सोते हैं नींद आती है, अच्छी बढ़िया बहरी नहीं दाती है तो आपको सुख मिलता है कि नहीं सोते समय सुख मिलता है या नहीं? नहीं और जब मच्छर काटते हैं गर्मी लगती है लाइट चली जाती है तब दुख मिलता है रात को सोते समय पर वो अंदर अंदर से होता है बाहर से नहीं दिखता जैसे निद्रा में अंदर से सुख दुख होता है बाहर से कुछ लक्षण नहीं दिखते ऐसे वृक्षों के अंदर अंदर सुख दुख होता है बाहर से लक्षण नहीं दिखते तो ये छह के छह लक्षण उसमें हो गए आखिरी सवाल बोलिए दातुन तोड़ते हैं दातुन तोड़ते हैं तो शायद दुख नहीं होता होगा और होता भी हो तो होता रहे आपको भगवान ने छोड़ दे रखी तोड़ लो ना, ना, ना। उसका का नहीं लोका पेड़ को काटना तो फिर जैसे मतलब अंदर आत्मा कत्ल हो गया अच्छे पेड़ को नहीं काटना चाहिए बूढ़ा हो जाए सूख जाए तब काट लो उसकी लकड़ी और लकड़ी में फिर अपना घर बनाओ कार बनाओ ट्रेन बनाओ जो भी बनाओ हम उसकी भगवान ने छूट दे रखी फल सब्जी खाओ गोधूमाश यवाश्चय तिलाश्चय माशाश्चय प्रियंकाश्चय वेद में छूट है कि गेहूँ खाओ चना खाओ चावल खाओ जौ खाओ अनार खाओ अचार खाओ जो भी खाओ उसकी पूरी छूट है दही खाओ मक्खन खाओ घी खाओ सन सिंचांगी गवा में खीरा अथर में लिखा है गाय का दूध दे रहा हूँ गाय का दूध पियो तो गाय का दूध पीना भी ठीक है उसमें अपराध नहीं है हाँ अंडे मांस खाने में मना है माँ अंडा माँ अंडा अंडे मत खाना गांव माँ गाय को मारना अविम माहिंसी भेड़ बकरी को नहीं मारना अश्वम माहिंसी घोड़े को नहीं मारना माहिंसी पुरुषम जगत मनुष्यों को नहीं मारना ये सब कानून में मना कर रखा है इनको मारेंगे तो अपराध है और गेहूं चना खाएंगे तो छूट है उसमें अपराध नहीं क्योंकि ईश्वर ने कह रखा है ये खा लो तो तो अब वो अपराध का निर्णय ईश्वर करेगा आप थोड़ी करेंगे न मैं करूँगा करेंगे आप और हम कौन है कानून ईश्वर बनाएगा हाँ दूसरे प्राणियों को खाओ दुख नहीं देना चाहिए अपराधी को दंड देना चाहिए दंड व्यवस्था अलग चाहिए सामान्य व्यवहार अलग चाहिए आपने ठीक बताई दूसरे प्राणियों को दुख नहीं देना चाहिए तो गाय घोड़े को ऐसे नहीं मारना है <coughs> वृक्षों के फल खाने की छूट है तो अब दाल रोटी भी नहीं खाएं वृक्ष फल फूल वनस्पति भी ना खाएं अंडे मांस भी नहीं खाएं तो फिर क्या खाएं पत्थर खाएँगे पत्थर खा के तो जी नहीं सकते कुछ तो खाना पड़ेगा हाँ जी मोक्ष प्राप्ति के लिए बताया मैंने किसी को तकलीफ होनी चाहिए जी ये साथ देखिए हम दर को भी कहीं काटेंगे या कुछ करेंगे इसलिए खेती वेती बंद करनी पड़ेगी आपको मोक्ष में जाना <laughs> ये धंधा छोड़ना पड़ेगा मेरा धंधा पकड़ो संन्यासी बनो मोक्ष मिलेगा खेती बंद करना पड़ेगी एक बार ओ का उच्चारण करें ओ सबको सादर नमस्ते जी प्रसाद लेकर जाएंगे अगली कक्षा दोपहर में ढाई बजे पाँच दस मिनट पहले आएंगे ताकि